मित्रो त्रो अग्निराप ओषधिर्वनिन जुषंत कर्मश्याम मथे यूय पात स्ति सदा नत परमेश्वर कह रहे हैं सूर्य को वरुण कह रहे हैं चंद्रमा कुपह जल है औषधि अन्य जंगली जंगल में पन्न में होने वाले ये सब के सब नजुस हमारा सेवन गुमंत श्यामा मरुम उपस्थे मरुतों के उपस्थ में गोदमंत गोम सुख वाला होवे और यू यम आप सदा नहा सदैव हमारी सोस्ती भी दिख रहा है हम इन बनस्त पदार्थों का सेवन करें ऐसा होना चाहिए था लेकिन यहाँ दिया हुआ है वनस्त पदार्थ हमारा सेवन करें मतलब है यहां केवल साथ होना तो हर समय आत्मा होगा ना अर्थ सेवन नहीं करते हैं तो यहां सेवन शब्द का मतलब है यहाँ हमारे लिए प्रीति युक्त हो बुकूल हो अनुकूल हो सेवन करें हमारा साथ करें दे तो निश्चित है ना कि वो तो नहीं भोग सकते ना भोक्ता को रोटी चावल जो है कभी खाने वाले को कैसे खाएगा तो इतने थकता हमारे कारण है सहयोग पाकर के वो सफल हो जाएंगे उनकी रचना निर्माण जो कुछ भी है उनका अर्थ यही होगा जोश प्रीति देखने की बात है कि हमारी जो रक्षा हो रही है वो किन किन साधनों से होती है सुन्ने स्थिति है, वहां से आत्मा की एक ऐसी स्थिति हो जाती है जबकि ये शून्य में चला हाथ पैर मारते रहो लेकिन हमारा पड़ता है उस अवस्था में जिस अवस्था में हम अस्तित्व भी समाप्त सा हो जाता है आप प्रतिदिन इतना दिन भर घूमते हैं या कुछ भी करते हैं काम करते करते रात को आँख बंद करनी पड़ जाती है ना यदि ना चाहें बंद नहीं करें तो कितने दिन खींचेंगे इसको इतने नहीं खींच सकते ना तो नींद में हम जाना ही पड़ता है चाहते नहीं हम ना वो हमारा नहीं ना हो। पूर्ति तो कर ली ना ऐसा नींद के बिना ही रह जाए ये तो है ना तो यहां देखने की यह है कि उस नींद में हम नहीं जाना चाहते हैं जैसे अभी गरित अवस्था है इसकी और उस सोने वाले की तुलना करो तो कौन सी अच्छी लगती है लगती है ना सोने वाले में भले सुख होता है परंपरा से है वो विवस्था है एक आप एक से जब देखें दोनों में से कौन सा स्वीकार करना किंतु हमारी विवस्था है कि हमको उसमें जाना ही पड़ता है तो कि हमारी सामर्थ नहीं है नहीं चाहते हैं नींद में जाएं हम नहीं चाहते हैं कि हम बेहोश हो जाएं चाहते हैं हमारा अस्तित्व समाप्त सा हो जाए कुछ भी नहीं चाहते हैं लेकिन बचते किसी से नहीं है है ना सारा कुछ होता है अपने साथ तो ये हमारी क्या है व्यवस्था का हेतु है हमारे कितनी ही शक्ति है बुद्धि है सब कुछ कहने लग जाते हैं सही ऐसी स्थिति आती है कि जहां कुछ नहीं काम करता है ये तो इसकी वस्तुता हमारी सामर्थ्य ये नहीं है भी आ जाता है, अब उसमें भी ये हम चाहते तो है नहीं कि ऐसा हो जाए लेकिन फिर भी विवजता ही है ना वो तो अगर जो हमारे हाथ की चीज होती तो हम कैसे होने देते ऐसा होने देते अगर हमारे हाथ में होता तो नहीं आने देते ना उसको आता है ये और रोक नहीं सकते तो इससे हमारी अस्सी तो प्रकट होती है ना नहीं है हमारी समर्थ इसको रोकने की इसका मतलब हम समर्थ नहीं है तो ये जब बात आ गई कि हम समर्थ नहीं है तो अपनी ही निश्चित हो गई कितनी है तो ये निश्चित हो जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है सुनने समझ लो तो ये निर्धारण हो गया कि हमारी स्थिति तो इतनी ही है अब इससे अतिरिक्त जितनी भी चीजें दिख रही है फिर सारी की की क्या है हमारे ऊपर अब देने वाले कृपा है वो सब कुछ है की कुछ नहीं होता है और एक बोल है कि सब कुछ है तो दोनों एक ही के में तो नहीं हो सकता है ना दोनों स्थितियाँ विरुद्ध है हमारी होती तो जा नहीं सकती थी और जाती है तो ये हमारी नहीं हो सकती है तो जब हमारी नहीं है तो मिली हुई है ना किसी ने तो यहां से अब ये हो जाता है कि हमारी जो रक्षा हो रही है ये किसी के द्वारा भी हमारे क्या है रक्षा के पदार्थ हैं और ये हो गए अर्थात हमको इनसे अनुपलब्ध नहीं है अनुपलब्ध अर्थ में बोला गया है ये केवल तो वेद के जो मंत्र लगते हैं इसके अर्थ होते हैं। तो लिखा हुआ हो लेकिन वो भूतकालीन अर्थ में भी होगा और भूतकाल अर्थ वाल में दिया हुआ हो वो वर्तमान में भी लागू होगा भविष्य में भी लागू होगा वो हो। हम उसको लगा लेते हैं वर्तमान में यदि दिख रहा है तो भविष्य में भी तो यही होगा ना कल को फिर मान लो इस जन्म में दिख रहा है कि सब कुछ उपलब्ध है पर ये जन्म तो नहीं रहना है जन्म फिर होना है तो उसमें यही पदार्थ तो फिर मिलेंगे ना यही भविष्यत भविष्यकालीन हो जाते हैं जो पदार्थ मिलने वाले हैं आज वो जो, जो भविष्यकालीन लग रहे हैं यही उस समय वर्तमान कालीन हो जाएंगे और यही पदार्थ पिछले जन्म में भी थे जिसको हम कह रहे हैं कि ये हुए नहीं था ना ये ऐसे एक ही पदार्थ होते हैं जो तीनों कालों के लिए हो जाते हैं तो भाषा का प्रयोग चाहे जो भी होगा जिस तरह से भी हो सकता है लेकिन अथनीति ही रहेंगी ये वो अपना केवल लगा लेंगे अब देश काल की अवस्था अनुसार अरे वो वर्तमान में हो जाएंगी और जितनी चीजें अभी नहीं हो पाई हैं वो अभी भविष्यकालीन हो जाएगा अर्थात सूर्य हमारी रक्षा करे हमारा सेवन करे तो यही हो जाएगा कि हम हमारा ये ठीक साथ दें देकूल रूप में साथ दें दोनों इसमें क्या होगा सूर्य के साथ हम ठीक प्रकार से कैसे साथ ले सकते हैं उसका एक तरफ से नहीं काम होता है संसार के या दूसरे के साथ जो व्यवहार व्यवहार कहते हैं दूसरों के साथ होना अकेली क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है अकेले कुछ भी कर रहे है, पढ़ रहे हैं हैं पढ़ तो यही होगा कि दूसरे के साथ अब कैसे संतुलन होगा संतुलन जो करना है इसका ही नाम व्यवहार होता है अकेले में कुछ बाधा हो ही नहीं सकती है ना अकेले तो जो जैसा है वैसा है अपना आप अपने कमरे में हैं भीतर हैं अपने बिस्तर पर हैं। आप ऐसे भी सो सकते हैं लेकिन वहां कौन रोकेगा आप वहां कोई बात बंद बोल, बो, अपने बिस्तर पर आपको मान लो चढ़ना है तो उसे चढ़ेंगे नियम होगा क्या नहीं होगा ना नियम उसके लिए अपना है आपका तो किधर से ही चढ़ जाओ कौन मना करता है लेकिन दूसरे के बिस्तर पर नहीं चढ़ सकते किधर से भी नियम हो जाएगा वो कहेगा देखो मेरा ये सिरहाना है इधर से नहीं यहां बैठना जहां रखा होता है उधर नहीं बैठना चाहिए सिर रखता है ना वो अब आप उसके तकिया की तरफ बैठ जाएंगे तो उसको बुरा लगेगा तो अब वहां नियम हो जाएगा ये इधर से नहीं बैठना है आपको इधर बैठना है तो ये कहा नियम शुरू हुआ के साथ जुड़े तब हुआ अकेले में कुछ नहीं था अब अपने तकिया पर बैठ जाओ जो आनी होनी वो तो आपको होगी या नहीं होगी ना हम्म क्या बोली बात आपने दूसरे के साथ रहकर बनाए बोल रहे हैं ना आप हाँ जी। वो बनाना क्या है वो बिना करके बनना होता, एक तो होता है क्या है।, है एक अनुकूल क्रिया है क्रिया का निषेध नहीं है हाँ जी। क्रिया तो दोनों स्थितियों में होनी है बस इतना ही है कि एक में अनुकूल क्रिया करेंगे उसके और देवार एक देवार में प्रतिकूल करेंगे पर नाम है अनुकूल का है। वो व्यवहार नहीं है पहले भी किसी शब्द का प्रयोग जो होता है ना वो अच्छे अर्थ में ही होता है उसकी विपरीत स्थिति में होता है वो जोड़ दिया गया क्योंकि पुत्र अच्छा नहीं हो पाता है इसलिए उसको विशेषण दिया गया वैसे पुत्र ही सुपुत्र होता है पिता और अच्छा पिता थोड़े कहेंगे उसको ये की पिता होगा वो सुपिता और पिता ऐसा तो नहीं हो सकता है ना विशेषण जैसे सुपिता पिता नहीं होता है, ऐसे पुत्र सुपुत्र भी नहीं होता है पर वो जोड़ दिया जाता है ऐसे जैसे सुस्वागतम शब्द चलता है आजकल सुस्वागतम गलत है ये वे वो अपने आप में वो स्वागतम सुगतम है एक शब्द तो जुड़ा हुआ है उसमें फिर और जोड़ दिया उसको पता ही नहीं चल रहा है स्वागतम में शु लगाने की क्या जरूरत है ही जो होता है वो शुद्ध ही होता है लेकिन दुष्टों के कारण बेमानों के कारण उसमें फिर शुद्ध लगना पड़ा फिर शुद्ध से भी काम नहीं चला तो विशुद्ध लगाना पड़ा पर विशुद्ध लगा के भी तो नहीं आ रहा है शुद्ध नहीं हो पाएगा वो तो वही लिया अच्छा व्यक्ति जो होगा ना यानी बनाने वाला वो कभी भी अपने दुख के लिए बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे ना तो मरने की दृष्टि से होता है सुख के लिए होता है जिन्होंने दुख नष्ट करने का बना लिया है तो अब उसको नष्ट करना होगा तो वो कैसे नष्ट करेंगे उसको तो उसका दुष्टता में प्रयोग करते हैं लेकिन शस्त्रों का प्रयोग वस्तुतः फिर उन्हें दुष्टों को हटाने के लिए यानी सुख की रक्षा के लिए है वहां तो को के लिए करते हैं। है ना, लेकिन जो पहली रचना हुई है जैसे खेत में किसान के ले जाते है ना तो इसका मतलब थोड़े की खेती बिना ही वो आ गया अन्न चोरी डाको तो चोर डाक गया क्या नहीं आया ना किसान तो ठीक से ही करेगा ना उसको वो तो दुर्भावना से नहीं होगा तो वही अन्न रहेगा तो उससे निषेध नहीं हो जाता है कि ये ठीक से नहीं किया गया है किया गया तो उत्तम भाव से ही है तो ऐसे ही जितने भी पदार्थ होंगे सूर्य है चंद्र है अग्नि है आपा सारे के सारे क्या है हमारे रक्षा के साधन है तो इनके साथ इनसे यदि हम रक्षा चाहते हैं तो हमें भी इनके अनुकूल होना पड़ेगा योगी व्यक्ति है अब उसको क्या होगा तत्काल ठंड लगेगी ना अभी जैसे यहाँ बैठे हुए हैं बैठ सकते थे तो इतनी ही सारी चीजें क्या हो जाती फिर बाधक हो जाती तो अब हमको इसका सुख हो रहा है पड़ेंगे सूर्य हमारी उस स्थिति में रक्षा करेगा शरीर उतना कम से कम लाभ होगा इन नहीं सकेंगे ये तो ठीक है लेकिन जो विशेष लाभ होना है वो उसी स्थिति में होगा जितना शरीर ठीक ठीक काम कर रहा है अरे अच्छी अच्छी जैसे अभी वर्षा काल है अब देखो चारों तरफ हरियाली है सारा कुछ ठीक ठाक दिखता है लेकिन आंख ठीक दिखाई नहीं देता हो तो ये सारे दृश्यों का क्या होगा इससे जितना जो सुख मिला क्या नहीं मिलेगा ना तो ये तो अपनी तरफ से करना पड़ेगा ना अब आंख की जो है ये हमारे पीए भी बाहर का है लेकिन दृश्यों की दृष्टि से देखें तो ये ठीक रखनी पड़ेगी तब तो दृश्य का सुख होगा है शब्दों के लिए फिर अपने कान ठीक करने पड़ेगा एक ओर से हम जितना भी संतुलन बना लेने के लिए हमको पुरुषार्थ करना होगा से ये रहेंगे अभी जैसे वातावरण का है में इन्हीं के कारण अब दुख हो रहा रहा है है है पर्यावरण जिसको कह रहे हैं नहीं है। सूरज को गर्मी आ गई वो कहर बरसा ऐसा तो नहीं होता है ना ये संतुलन हमारी ओर और बिगड़ता है तो अब क्या होता है फिर परिणाम आता है कि दुख होने लग जाता है तो इनसे अर्थ ये होगा यहाँ पर हम अपने जीवन को इनके क्या हो गया ये ये हमारा सेवन हो गया अभी भी अब किसी के लिए हमको करना पड़ रहा है ना कोई लिए है ये तो ठीक से आ रही थी लेकिन अब यहाँ जो कहा है ना कि जो संता ये अब ये उल्टा पड़ जाएगा ये, ये हमको करना होगा यद्यपि मुख्य वही रहेगा लेकिन व्यवहार कैसा हो जाएगा अब ये वो तो किया कराया है ना उनको कुछ नहीं करना है सूरज को क्या करेंगे चांद का अपने को है तो अब एक तरह से हो गया कि हम उनके लिए कर रहे हैं पड़ रहा है ना नहीं कोई व्यक्ति चल रहा है पैदल ऐसे चलने वाला होता है ना वो बहुत तेज चलता है और उनके साथ चलना होगा तो क्या करेंगे अब दौड़ लगाना पड़ेगा ना जैसे उनके अनुकूल हमको होना पड़ रहा है ना वो हमको ही बताने के लिए साथ चला था कोई व्यक्ति जैसे बड़े गुरु लोग होते जैसे होती चलने की इनकी बहुत तीव्र होती है अब तो नहीं इतना है तेज चलते थे तो अब किसी को मान लो इनसे सत्संग ले तो होना था उसको वो अपने लिए ही गया है ना तो उस दृष्टि स्वामी जी का उपदेश उनके लिए है लेकिन अब जो चल करके कर रहे हैं चलते चलते तो अब क्या होगा वो दौड़ना पड़ेगा यद्यपि वो काम अपने लिए था फिर भी अब क्या हुआ उनके लिए जैसे होना पड़ेगा जैसे जैसे उनके हो गए ना, जैसे दुकान से कोई चीज आपको खरीदनी है टिकट जैसे लेना है उदाहरण है वो अपने लिए होता है ना उसको तो जरूरत है नहीं खिड़की वाले को लेकिन पंक्ति में जो खड़ा होना पड़ता है वो क्या किसके लिए है या टिकट के लिए है वो जो हमको उतना उठ में करना पड़ रहा है ना वहाँ पंक्ति में कड़ा होना पड़ता है जो भी होना पड़ता है कर रहे हैं एक तरह से उसको हमारा समर्पण करना पड़ रहा है हुँ? उसके फालतू था वो केवल है ना पर्याप्त पर यार, उसकी पंक्ति में जो लगना पड़ रहा है वो फालतू है वो हमारे लिए कुछ नहीं काम के है पर उसके बिना नहीं होगा करना पड़ेगा उसके अनुकूल होना पड़ रहा है अपने को बनाना पड़ रहा है यही जो संत हो गया वो और तो कुछ लेगा नहीं है पृथ्वी सूरज चांद है वो हमसे कुछ किराया तो लेते नहीं है कुछ नहीं लेते हैं लेकिन फिर भी हमारा जो पुरुषार्थ है यानी शरीर व्यायाम करना पड़ेगा आपको स्वस्थ रखना है शरीर को तो फिर ये यही पदार्थ खाए पिए जो हैं बचेंगे ही नहीं फिर और रहता है तो वो प्रातःकाल ठंड में भी अगर घूम ले तो उसको कोई बाधा नहीं होगी खाली पेट आपका बारिश हो रही है बारिश में आप खाली पैर चल लो कोई अंतर नहीं आएगा भोजन करके जाएंगे तो वो हानि करेगा फिर तो नहीं है और तो फिर आप भ्रमण करते हैं ठंड में जाते हैं वो फिर अनुकूल नहीं रहेगा तो खराब है ये देखें तो अब क्या होगा हानि होगी उससे तो इस दृष्टि में आप कह देंगे कि ये खराब है वातावरण लेकिन खराब हमारा था पहले हाँ इस नियम से यदि करेंगे होगा करें हाँ अमृत वेला होती है लेकिन हमारा अगर नहीं है साफ पेट तो हमको फिर लाभ नहीं देता है तो इतना पड़ता है इतना सभी भूतों के साथ बनाएंगे उतना ही क्या होगा हमको सुख देंगे और जितनी इनसे भी उपेक्षा रखेंगे यानी विरुद्ध बात इसमें आ गई एक बात तो ये है कि ये हमको की बात यहाँ क्या होती है कोई भी व्यक्ति आज जो कह रहा है ना कि मैं बिल्कुल पर कह रहा है ना बल पर वो बोलता है मैं बिल्कुल नहीं हूँ अधीन नहीं हूँ मैं सर्वथा स्वतंत्र लो जितने भी उदाहरण है लेकिन ये इसका आधार क्या है सब यही आधार है वो एक पंचतंत्र में कहाता था, था नीचे से कूद के चढ़ जाता था, था वहां पर और वो था उसको वो परेशान था और रात को क्या होता था डंडा ले गया उसने पूछा कि भाई ये तो परेशान हो गया हमें ये चुहा छोड़ता ही नहीं है यहाँ से वहां तक तो कूद लगा लेता है उसने कहा देखो तो, तो हाँ ठीक है तो उसने उसके बिल में जाकर के कुछ अनाज उनाज रखे हुए थे तो उसने कहा सही कर दिया और खाली करने के बाद वो अगला दिन फिर आया चुहा लेकिन अब वो कूद लगा ही नहीं पाता था कूदता ही नहीं था वो एक ही दिन में वो ठंडा हो गया तो ऐसे ही जितने जो दुष्ट लोग होते हैं अहंकारी लोग होते हैं अभिमानी लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरे सामने कोई कुछ अहंकार इन्हीं पर होता है हैं, तो उसी समय वो नीचे आ जाएंगे बिल्कुल अब क्या है केवल उनको ये समझ नहीं है ये हमको मिला हुआ रहेगा वो रहेगा हमारा रहेगा और फिर यह घमंड होगा अहंकार होगा लौकिक पदार्थों में जितना अधिक बढ़ेगा ये उतना अहंकार बढ़ेगा इसको हटाने का केवल यही होता है जानना पड़ेगा अपनी अवस्था तो फिर ये मुझे मिले हुए हैं तो ये देखना कि ये मेरे हैं कि नहीं जो देने वाला है वो क्या होगा सुस्ती भी सदाना श्याम मरता में उपस्थित यानी मरतों के इस वायु के गोद पदार्थों को तो कम से कम पकड़ के लेना पड़ता है ना हमको खीर है हलवा है वो खो तो भी नहीं आने वाला है ना उनको तो उठाकर के खाना ही पड़ता है लेकिन वायु आ रही है ना तो कितनी सरलता है इसके कारण अगर ये कहा कि हम इसके गोद में पड़े एक तरह से जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद है वहां पर खाने को भी मिलता है पीने को मिलता है हर कुछ मिलता है उसको कुछ नहीं करना पड़ता है उसे तो मिल रहा है तो ऐसे वायु भी हमको क्या होता है ये ऐसी व्यवस्था बना दी इसी शरीर में देखिए दो अवस्था एक ऐसी स्वतः भी हो रहा है ईश्वर तो की सिद्धि भी होती है नियम ये कहता है कि जड़ पदार्थ अपने आप नहीं बनते हैं जाना चाहिए था क्योंकि स्वभाव ऐसे बन गया शरीर तो इन्हीं भोजन से बना है ना शरीर बना है तो उठ के आ जाना चाहिए था ना उसको लेकिन नहीं आता है कि वायु है जैसे अपने आप नहीं आ सकती है जैसे भोजन नहीं आते हैं अपने आप करना पड़ेगा अब स्थान बनाना पड़ता है नहीं खींचो तो वायु अंदर नहीं जाएगी ना और नहीं स्थान बनाना होता है उसके बिना वायु का आवागमन यहाँ भी ऐसा किया हुआ है अपने वायु नहीं जा रहे हमको अधिक मतलब उसने हमारा उपकार इतना किया कि बैठे बैठे सारा पहुंचा देता है हो तो गया वायु के उपस्थित में गोद में हम सुख वाला हो जाए रक्षाओं से यानी कल्याणकारी साधनों से हमारी रक्षा करें यह ईश्वर के प्रति है